पत्रावली एक से बैकुंठनाथ संयाल को लिखित चौवन डब्लू तैंतीस वी स्ट्रीट न्यूयॉर्क 9 फरवरी अट्ठारह सौ पंचानवे प्रे सनयाल मेरे गुरु थे अतः महानता के विचार से मैं उनके संबंध में चाहे जो कुछ सोचूं दुनिया मेरी तरह क्यों सोचे यदि तुम इस बात के ऊपर अधिक बल दोगे तो सारी बात बिगड़ बिगाड़ दोगे गुरु को ईश्वर की भांति पूजने का भाव बंगाल के बाहर और कहीं नहीं मिलता क्योंकि अन्य लोग अभी उस आदर्श को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं जब मैं माँ श्री माँ देवी के लिए कुछ भूमि खरीदने में सफल हो जाऊंगा, अपने को एक ऋण से ऋण समझूंगा, उसके बाद मुझे किसी बात की चिंता नहीं इस घोर जाड़े में मैंने आधी आधी रातों में पर्वतों और बर्फ को पार करके कुछ अल्प धन संग्रह किया है और जब माँ के लिए एक भूमि खंड प्राप्त हो जाएगा तब मेरे मन को चैन मिलेगा आगे मेरे पत्र ऊपर के पते से भेजो अब यही मेरा स्थाई निवास होगा मुझे योग वासिष्ठ रामायण का कोई अंग्रेजी अनुवाद भेजने की चेष्टा करना मैंने पहले जिन पुस्तकों को मंगवाया है उन्हें न भूलना संस्कृत में नारद एवं सांडिल्य सूत्र आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम आशा सबसे बड़ा दुख है और आशा मुक्त होने में ही सबसे बड़ा आनंद अंतर्निहित है तुम्हारा संस्नेह विवेकानंद एक सौ चौसठ श्रीमती ओली बुल को लिखित चौवन डब्लू तैंतीसवीं स्ट्रीट न्यूयॉर्क चौदह फरवरी अठारह प्रिय श्रीमती बुल माता की तरह सत्परामर्श देने के लिए आप मेरी आंतरिक कृतज्ञता स्वीकार करें आशा है कि मैं उसे अपने जीवन में परिणित कर सकूंगा। मैंने जिन पुस्तकों के बारे में आपको लिखा था उसका उद्देश्य आपके विभिन्न धर्मग्रंथ समन्वित पुस्तकालय की कलेवर वृद्धि करना था किंतु तो ऐसी दशा में जबकि आपके रहने के बारे में अभी तक निश्चित नहीं है उनके इस समय कोई आवश्यकता नहीं मेरे गुरु भाइयों के लिए भी उनकी जरूरत नहीं है क्योंकि वे भारत में भी उनको प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में जबकि मुझे भी बराबर इधर उधर भ्रमण करना पड़ रहा है उन ग्रंथों को लेकर सर्वत्र घूमना मेरे लिए भी संभव नहीं है आपके इस दान के प्रस्ताव के लिए आपको अनेक धन्यवाद आपने अब तक मेरे तथा मेरे कार्यों के लिए जो कुछ सहायता प्रदान की है तदर्थ मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे प्रकट करूँ यह नहीं समझ पाता हूं। इस वर्ष भी मुझे कुछ सहायता देने के संबंध में आपके प्रस्ताव के लिए आप मेरे असंख्य धन्यवाद स्वीकार करें परंतु मेरा यह हार्दिक विश्वास है कि इस वर्ष आपको कुमारी फार्मर के ग्रेनेकर के कार्य में पूरी सहायता करनी चाहिए भारत अभी प्रतीक्षा कर सकता है जैसा कि वह शताब्दियों से करता रहा है और अपने समीप के अत्यावश्यकीय कार्य की ओर पहले ध्यान देना उचित है दूसरे मनु के मतानुसार किसी सत्कार्य के लिए भी अर्थ संग्रह करना सन्यासी के लिए ठीक नहीं है अब मुझे यह अच्छी तरह से अनुभव होने लगा है कि उन प्राचीन महापुरुषों ने जो कुछ भी कहा है वह ठीक है आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम आशा ही परम दुख तथा निराश सा ही परम सुख है मुझे यह कहना है वह करना है इस प्रकार की मेरी जो बालकों जैसी धारणा थी वह मुझे अब ब्रह्मात्मक प्रतीत होने लगी है अब मेरी इस प्रकार की वासनाएं दूर होती जा रही है सब वासनाओं को त्याग कर सुखी बनो कोई भी तुम्हारा शत्रु या मित्र न रहे तुम अकेले रहो इस प्रकार से भगवान नाम का प्रचार करते हुए शत्रु तथा मित्रों के प्रति समि रखकर सुख दुख से अतीत हो वासना तथा ईर्षा को त्याग कर किसी प्राणी की हिंसा न करते हुए किसी प्राणी के किसी प्रकार के अनिष्ट एवं उद्वेग का कारण न बनकर हम गांव-गांव तथा पर्वत पर्वत भ्रमण करते रहेंगे गरीब अमीर ऊंच नीच किसी ने कुछ भी सहायता न मांगो किसी भी वस्तु की आकांक्षा न करो और इन नेत्रों के सामने से क्रमशः विलुप्त होते हुए दृश्य जाल को दृष्टा रूप से जानो और उन्हें गुजर जाने दो संभवतः इस देश में मुझे खींच लाने के लिए ऐसी उन्मत्त वासनाओं की आवश्यकता थी इस प्रकार के अनुभव लाभ करने के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ मैं यहाँ पर अत्यंत सुखी हूँ मैं लेंट्स के साथ मिलकर मैं कुछ चावल दाल या बाली पका लेता हूँ चुपचाप भोजन करता हूँ तदनंतर कुछ लिखना पढ़ता हूं। लिख, लिखता पढ़ता हूँ या फिर उपदेश के इच्छुक जो गरीब लोग आ जाते हैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ इस प्रकार रहकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैं ठीक सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहा हूं जिसका अनुभव अमेरिका आने के बाद अब तक मैंने नहीं किया था धन रहने से दारिद्र का भय है ज्ञान रहने पर अज्ञान का भय है रूप में बुढ़ापे का भय है गुण रहने से खल का भय है उन्नति में ईर्ष्या का भय है यहाँ तक कि शरीर रहने पर मृत्यु का भय है इस जगत में सब कुछ भय युक्त है एकमात्र वही पुरुष निर्भिक है जिसने सब कुछ त्याग दिया है भोगे रोग भयम कुले च्युच भयम वित्ते निपाला भयम माने दैन्य भयम बले ऋपुभे जराया भास्त्रे वादिभम गुणे खल भयम कामें कृतांताद भयम सर्वभयान्वित भुवनिड़ा वैराग्यमेवाभ वैराग्य, वैराग्य सतकम मैं उस दिन कुमारी कार्बिन से मिलने गया था कुमारी फार्मर तथा कुमारी थर थरसबी भी वहीं थी आधे घंटे का समय अत्यंत आनंद से व्यतीत हुआ उनकी ऐसी इच्छा थी कि आगामी रविवार से मैं उनके मकान में अपना कोई कार्यक्रम रखूं। मैं अब इन विषयों के लिए व्यग्र नहीं हूं। यदि अपने आप कुछ उपस्थित हो तो प्रभु की जय मानता हूँ और यदि उपस्थित न हो तो और उनकी जय मानता हूँ आप पुनः मेरी अनंत कृतज्ञता ग्रहण करने की कृपा करें आपका अनुगत पुत्र विवेकानंद 165 सौ पैंसठ श्रीमती आला आला सिंगा पेरूमल को लिखित 19 डब्ल्यू अड़तीसवीं स्ट्रीट न्यूयॉर्क अठारह सौ पंचानवे प्रिय आला सिंगा तथा कथित समाज सुधार के विषय में हस्तक्षेप न करना क्योंकि पहले आध्यात्मिक सुधार हुए बिना अन्य किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो सकता तुमसे किसने कह दिया कि मैं सामाजिक सुधार चाहता हूँ मैं तो नहीं प्रभु का प्रचार करते रहो सामाजिक कुसंस्कार तथा दोस्त त्रुटियों के संबंध में भला बुरा कुछ भी न कहो हताश न होना अपने गुरु पर विश्वास न खोना और भगवान पर विश्वास न खोना मेरे बच्चे जब तक तुम में ये तीनों बातें हैं तब तक तुम्हारा कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता मैं दिनों दिन सबल बनता जा रहा हूँ मेरे बहादुर बच्चों कार्य करते चलो चिर आशीर्वादक विवेकानंद १६६ सौ छियासठ कुमारी ईशावेल मैक कंडली को लिखे चौवन पश्चिम तैतीस न्यूयॉर्क २५ फरवरी अठारह प्रिय बहन तुम बीमार हो गई थी जानकर दुखित हूँ मैं तुम्हारी एक परोक्ष चिकित्सा करूँगा हालाँकि तुम्हारी स्वीकारोक्ति क्रिश्चियन साइंस के अध्ययन और साधना को देकर हेल बहनों को कभी कभी छोड़ने छेड़ने में स्वामी जी को आनंद आता था न्यूयॉर्क से लिखित इस छोटी सी चिट्ठी में भी स्वामी जी ने बड़ी कुशलता से रोग के सामने कभी स्वीकारोक्ति नहीं करने की वैज्ञानिक साधना की चुटकी ली है मेरी बुद्धि की आधी शक्ति खींचकर बाहर कर देती है तुमको रोग से मुक्त मिल गई मुक्ति मिल गई अच्छी बात है अंत भला तो सब भला किताबें सही सलामत पहुँच गई है इसके लिए अनेक धन्यवाद तुम्हारा चिंतन स्नेही भाई विवेकानंद